आध्यात्मरामण किस्कंधाकांड सर्गदो पाहीं मांगम राज्यम कुलचिपुवुक्त श्रोमुखी तारा पदों प्रणिपत हस्ताभ्यादयला सस्नेह मृदब्रवीत और हे कपि श्रेष्ठ मेरी अंगत को तथा इस राज्य और कुल की रक्षा के लिए रक्षा कीजिए ऐसा कहकर तारा बाली के चरणों में गिर पड़ी उस समय उसके मुख पर आंसुओं की धाराएं बह रही थीं वह भय से अधीर होकर अपने हाथों से उसके दोनों चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी तब बाली ने उसका प्रेमपूर्वक आलिंगन कर इस प्रकार कहा स्त्री स्त्रीस्वभाषिव प्रिना भयं सम रामो यदि सामया तो लक्ष्मण समं प्रभो तदाण मे स्नेहो भविष्यति न संशय रामो नारायण साक्षावतेणोखिलभो भूभार हनाथ मयानघे स्वक्ष पर पक्षो वास्तव परात्मनः प्रिय तुम अपने स्त्री स्वभाव से राम से व्यर्थ डरती हो मुझे तो भय का कोई भी कारण दिखलाई नहीं देता यदि लक्ष्मण के सहित प्रभु राम यहाँ आए हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनसे मेरा प्रेम हो जाएगा हे अनघे राम तो साक्षात सर्वेश्वर श्री नारायण है उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया है यह बात मैंने पहले से ही सुन रखा है वे तो प्रकृति आदि से परे सबके आत्मा रूप हैं उनका कोई अपना या पराया पक्ष नहीं है आने श्यामी गृह साधि चरनाम्भुज भजतो नूम भजते सा हे साध्वी मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम कर उन्हें घर ले आऊंगा वे देव देवेश्वर भक्त से प्राप्त होते हैं और जो कोई उनका भजन करता है उसी के अनुकूल हो जाते हैं यदि स्वयं समा जाति सुग्रो हन्मितम क्षणात यदुम यौवराज्याय सुग्रीविचनम कथमाहूसम युद्धा ऋपुणा सुखम सर्वोकान संबत शुभलक्षणे मीतभीतम वाक्यम कथम बाधे प्रि यस्माशोक परतज तिषसुंदरी वे स्मरी और यदि अकेला सुग्रीव ही आया है तो उसे मैं एक क्षण में मार डालूंगा इसके सिवा तुमने जो उसे युवराज पद पर, पर अभिषिक्त करने की बात कही तो हे शुभलक्षणे प्रिय मैं संपूर्ण लोकों में माननीय सूरवीर हूँ भला शत्रु द्वारा युद्ध के लिए पुकारे जाने पर बाली उससे ऐसा अत्यंत भयपूर्ण वाक्य कैसे कह सकता है अतः सुंदरी तुम निश्चिंत होकर घर बैठो एवंवास्तारा शोचयतीमश्रुलोचना गलिम समुक्त सुग्रीवस्या बधा सह दृष्ट बालिन मयां तुग्रीव भीम विक्रम उत्पात गले वुष्पमतंगवत इस प्रकार शोक से आसू बहाती हुई तारा को धीरज बना बाली सुग्रीव को मारने पर उतारू होकर चला बाली को आता देख प्रचंड पराक्रमी सुग्रीव गले में पुष्पमाला पहने हुए मत गजरात के समान उछलने लगा मुष्टिभ्याम ताढ़िनम सोपितम तथा अहन च चुग्रीव सुग्रीवो बालिनम तथा रामं युधे तो रामः को आता देख सुग्रीव अपने घूसों से बाली पर और बाली ने सुग्रीव पर प्रहार किया इसी प्रकार परस्पर बारम्बार बाली सुग्रीव पर और सुग्रीव बाली पर मुष्टिकाघात करने लगे युद्ध करते समय सुग्रीव की दृष्टि राम की ओर ही लगी हुई थी इतम युद्ध मानव तो दृष्टवा राम प्रताप परम प्रतापी रघुनाथ जी ने उन दोनों को इस प्रकार लड़ते देख बामारदा तोड़ीरा ऐनुषि सन्दे आकृष्ट कर्णपर्यत वृक्षखंडग निरीक्षिम सम्यलक्ष तदृद हरि उत्सर्जा सी सुम महावेगम महाबल अपने तरकस से एक बाण निकालकर अपने अपने धनुष पर चढ़ाया और एक वृक्ष की ओट से छिपे हुए धनुष को कर्ण पर्यंत तानकर महाबलवान श्री हरि ने बाली को देख उसके हृदय को ठीक लक्ष्य करके वह वज्र के समान कठोर और महावेगशाली बाण छोड़ दिया विभेद सरो वक्षो बाल न कंपयन महिम उत्पात महाशब्द मुंचंस निपात तदा मुहूर्त निस्सो भूप्वा चेतन आपस तथो बाल ददर्थाग्रेरामं राजजीवलोचन धनुरा लाबेन हस्ते नालीय बिभ्राणम चीरवसन जटा मुकधारण विशाल वक्ष संभ्राजन बनमाला विभूषितम उस बाण ने बाली के वक्षस्थल को बेद डाला बाण के लगते ही बाली बड़ा घोष शब्द करता हुआ उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा उसके गिरते समय पृथ्वी डगमगा उठी उस समय एक मुहूर्त के लिए वह संज्ञा शून्य हो गया पीछे जब उसे चेत हुआ तो उसने अपने सामने कमल नयन श्री रघुनाथ जी को खड़ा देखा देव बाय हाथ से धनुष का सहारा लेकर दाहिने बाण लिए हुए थे तथा शरीर में चीर वस्त्र और सिर पर जटाओं का मुकुट धारण किए थे उनका विशाल वक्षस्थल मनोहर वनमाला से विभूषित था बाज नव नवदुर्वा दलहम छवि सुग्रीव लक्ष्म स्थूल सुंदर और लंबी लंबी थी शरीर की कांति नवीन दुर्गा दल के समान श्याम वर्ण थी तथा उनके दोनों ओर सुग्रीव और, और लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे बिलोक्य शनक प्राह बाम निगर्हन कि मैया तो नामचंद्र जी को देखकर बाली ने कुछ कु करते हुए मंदस्वर में कहा हे hey राम मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे मारा राजधर्म अविज्ञाय गर्तम कर्मते कृतम वृक्षखंडे तुरो जता मिषायक यस किोरवत्तसंगर यदि क्षत्रि यदा यादव मनोवंश सुद्भव युद्धम्षं प्राप्त से तत्ल तदा सुग्रीवेण कृत किम ते मा न कि राजनीति को न जानने के कारण ही आपने ऐसा निंदनीय कार्य किया है इस पर वृक्ष की आड़ में छिपकर मुझ पर बाण छोड़ते हुए चोर के समान युद्ध करने से आपको क्या यश मिलेगा यदि आप छत्री कुमार हैं और आपका जन्म मनुष्य के पवित्र वंश में हुआ है मनु के पवित्र वंश में हुआ है तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता तब आपको इसका यश अथवा स्वर्गरूप कोई फल भी मिलता हे राम सुग्रीव ने आपके साथ ऐसा कौन सा उपकार किया था और मैंने क्या नहीं किया सुग्रीवम महाभरे मैंने तो यही सुना है कि दंदकारण्य में रावण आपकी भार्या को हर ले गया था उसे पाने के लिए ही आपने सुग्रीव की शरण ली है बत्राम न जानी से मद्बलम लोक विश्रुत रावण सँकुल बद्वा सचेत लंगया सह आनया मे मुहूर्ता राघव धर्मेशोके कथ्यसे रघुनंदन किंतु खेद है कि आपने मेरा विश्वविख्यात बल नहीं सुना हे राघव मैं यदि चाहूँ तो आधे मुहूर्त में ही रावण को कुल सहित बांध कर सीता जी और लंका के सहित ले आऊं और हे रघुनंदन आप तो संसार में बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं व्याध धर्म कम लप्यते वक्षम वाणरम हत्वा हवा किं करिष्यसि बताइए एक ब्या बानर को व्याध के समान मारकर आपको क्या पुण्य मिलेगा बानर का मांस तो अभक् है फिर मुझे मारकर आप क्या करेंगे इतम बहुभासत बालीनम राघवो ब्रवीर धर्म गोप्ता लोके स्मिन् चराबी सरासन बाली के इस प्रकार बहुत कुछ कहने पर रघुनाथ जी ने कहा मैं धर्म की रक्षा करने के लिए ही लोक में धनुष धारण कर विचरता हूँ अधर्म कारिण हवा सद्धर्म पालियाम्यहम दुहिता भगनी भातुर्भारा चथ स्नुपा स साममतेतासाएकामूधी पाचकी थेय सबद्ध राजज भी सदा और अधर्म करने वालों को मारकर सद्धर्म का पालन करता हूँ पुत्री बहन छोटे भाई की स्त्री और पुत्र वधू ये चारों समान है जो मुड़ इनमें से किसी एक के साथ भी रमण करता है उसे महापापी जानना चाहिए राजा को उचित है कि ये उसे अवश्य मार डाले तम तो भ्रा तो कनिष्ठ से भारम अतो मया धर्म विदा हे वन गोचर तम कपिवा न जाने से महान तो विचरती हत लोकमुना संचारे तत्ता नातिभाषयेत अरे वंचर तू बलात्कार से अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ रमण करता था इसलिए मुझ धर्मज्ञ ने तुझे मारा है तो वानर ही तो है तुझे इस बात का पता नहीं है कि महापुरुष सदैव अपने आचरणों से लोगों को पवित्र करते हुए विचरा करते हैं इसलिए उनसे इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें न करनी चाहिए तथुवा भय संतो ज्ञावा रामम रमापतिम बाली प्रणमसभा रामम वचनम अब्रवीत राम राम महाभाग जाने ता परमेश्वरम अजानता मैया कि तुम अर्सी भगवान के ये वचन सुनकर बाली उन्हें साक्षात लक्ष्मीपति श्री नारायण जानकर भयभीत हो गया और उन्हें शीघ्र शीघ्रता से प्रणाम करके बोला हे राम हे राम हे महाभाग मैं जान गया आप साक्षात परमेश्वर हैं अज्ञान मैं जो कुछ कह गया हूँ उसे आप क्षमा करें साक्षा वक्षरघातेन विशेषेण तवाग्रता तिराम्यसून जो गिर्दुर्लभम तव दर्शनम युशो घृष्णम मृमा परम पदम याति हे प्रभो, आपका दर्शन तो बड़े-बड़े बड़े योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। है भाग्य की बात है कि मैं आप ही के बाढ़ से विद्ध होकर फिर आप ही के सामने प्राण छोड़ रहा हूँ मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेने से पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है वही आप आज इस अंतिम घड़ी पर साक्षात मेरे सामने विराजमान है देवजाना पुरुषम ताम श्रिय जानकी शुभाम रावणस्था जातम म ब्रह्मणार्थितम हे देव मैं यह जानता हूँ कि आप साक्षात परम पुरुष नारायण हैं और जानकी जी लक्ष्मी हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना को रावण का वध करने के लिए ही आपने अवतार लिया है अनुजाड़े माम जान तम तदमु तदपद मम तुल्य बले बाले अंगले तम दयाम करू हे राम अब मैं आपके सर्वश्रेष्ठ परम धाम को जा रहा हूँ आप मुझे आज्ञा दीजिए मेरा बालक अंगद मेरी ही बलशाली है उस पर आप दया दृष्टि रखें विशल्य कुर में राम हृदय पाड़ना तक अमरेन्द्र हे राम मेरे हृदय को आपने कर कमलों से स्पर्श कर इस बाण को निकाल दीजिए तब रामचंद्र जी ने अच्छा कह उसे स्पर्श करते हुए वह बाण निकाल दिया उसके निकलते ही बाली बानर शरीर छोड़कर इंद्र रूप हो गया बाली रखुत्तम शीतलकरण सुखाकरण सद्यो भीमच कपिदेहन लभ्यम प्राप्त परम परम हंस गणे दुराशम हे पार्वती बाली रघुनाथ जी के बाण से मारा गया था और फिर उसे उनके सुखमय कर कमल का शीतल स्पर्श भी मिला अतः वह शीघ्र ही अपना बानर दे छोड़कर उस परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुआ जो और किसी के लिए बहुत ही दुर्लभ है और जो और तो क्या महान परम हंसों को भी उसका मिलना अत्यंत कठिन है इस श्री आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किस्कंधा कांडे द्वितीय सर्ग